विपंची तंत्र का मन्न मृदंग पट्टह की धुनियों से और नृत्य करते हुई कौतुक से समुद्धित अप्सराओं के द्वारा सुशोभित था देवी दिव्य और गंध युक्त लताओं से समाव्रत ऊर्ध्वप्रपुल कुसुमो से तथा निकुंजों से शोभायमान स्थान था उसमें ब्रखवत भजने इस प्रकार से समन्वित सुशोवन में सती के साथ चिरकाल पर्यंत रमण किया था उस स्वर्ग के सदर्श स्थान में भगवान शंकर ने दिव्यमान से दस हजार वर्ष तक आनंद सहित सती देवी के साथ रमण किया था। पहले वह भगवान शंकर किसी समय उस स्थान से कैलाश पर चले जाया करते हैं, किसी समय देवों और देवियों से समावर्त मेरु पर्वत के शिखर पर चले जाते हैं, उसी भांति दिग्बालों के उद्यान म में, कोना वहां पर सती को साथ में लिए हुए उनसे रमण किया करते थे उन्होंने रात दिन को नहीं जाना था ना तो वे ब्रह्मा का चिंतन करते थे ना तप और सम का ही समाचरण किया करते थे सती के अंदर समाहित मन वाले शंभू ने केवल प्रीति ही की सती सभी और केवल एक महादेवी के ही मुख को देखा करती थी और महादेव जी भी निरंतर सभी जगह सर्वदा सती के ही मुख का अवलोकन किया करते थे इस रीति से परस्पर में एक दूसरे संसर्ग से अनुराग रूपी वृक्ष को सती और सम्भू ने भाव रूपी जल के सेवन के समान सेवन किया था। इसी बीच में जगत के हित को करने वाले प्रजापति दक्ष के एक महान यज्ञ के यज्ञ करने का समारंभ किया था, जो कि सर्व जीवन था तथा जहां पर ८८ हजार ऋषि हवन करते हैं, हे ऋषियों इसमें 66 हजार रुदगाता थे, उतने ही उर्धयु और नारद आदि होता गण थे। समस्त मरुदगणों के साथ विष्णु भगवान स्वयं ही अधिष्ठाता हुए थे। परमपिता ब्रह्माजी स्वयं वहां पर त्रय की विधि के निर्दर्शक थे। उसी भांति सब दिग्पाल उसके द्वारपाल और रक्षक थे। वहाँ पर यज्ञ स्वयं उपस्थित हुआ था और � अर्थात पृथ्वी ने ही स्वयं वेदी का रूप धारण किया था अग्नि ने उस यज्ञ के महोत्सव में खीर के शीघ्र ग्रहण करने के लिए ही अपने अनेक स्वरूप धारण किए थे शीघ्र ही मरीशी आदि को आमंत्रित करके जो पवित्रैक्य के धारण करने वाले थे वहां पर बुलाया था और उन्होंने साम धैनी से अर्ची को प्रज्वलित किया था सप्त गण पृथक-पृथक सम करते थे जो कि सृष्टियों के सुरों से पृथ्वी दिशाओं को और विदिशाओं को एवं आकाश को पूरित कर रहे थे महात्मा दक्ष ने वहां पर योगियों में किन्ही को भी परावर्त नहीं किया था न तो कोई ऋषिगण, न देवगण, न मनुष्य और न पक्षी न ना न ना तरण ना पशु और ना मृग परावर्त किए थे उस दक्ष ने समुदाद धरों में गंधर्व विद्याधर के समुदाय आदित्य साध्य ऋषिगण, यक्ष समस्त स्थवर नादगर को भी परावर्तन नहीं किया था कल्प मनुमंतर युग वर्ष मास दिन रात्रि कला काष्टा निमिष आदि सब व्रत किए हुए वहां पर सब समागत हुए थे उस दक्ष के द्वारा व्रत किए हुए महर्षि राजर्षि सुरभी संघ पुत्रों के सहित नरप देवता ये सब उस समय आगत हुए थे कीट पतंग सब जल में समुत्पन्न जीव वानर घोर विघ्न शैल नदियां और समुद्र सरोवर वापी व्रत हुए थे और सब गए थे सभी हवियों के अपने भाग को ग्रहण करने की इच्छा वाले थे वे दर्ण यजविक ऋतु के गमन वाले हुए थे पाताल में निवास करने वाले असुर भी वहाँ पर समागत हुए थे नागों की स्त्रियाँ और समस्त देवों की सभा आई थी जो कुछ भी इस जगत में वर्तन करने वाले थे चाहे चेतन हो या अचेतन ही वे सब में वर्ण इस सर्वश्व दक्षिणा वाले यज्ञ का समारंभ किया था उस यज्ञ में महात्मा दक्ष ने केवल भगवान शंभू का वर्ण नहीं किया था अर्थात शम्भू को आमंत्रण नहीं दिया था कपाल धारण करने वाले हैं अतएव उनमें यज्ञ में सम्मिलित होने की योग्यता ही नहीं है ऐसा ही निश्चय करके शंभु को निमंत्रित नहीं किया था सती भी यद्यपि परम प्रिय अपनी पुत्री थी किंतु क्योंकि वह भी कपाली शिव की भार्या थी अतएव उनका भी व्रत नहीं किया था क्योंकि यज्ञ के विषय में दक्ष ने दोषों को विचार कर लिया था सती ने यह श्रवण करके कि पिताजी ने एक उत्तम यज्ञ करने का आरंभ किया है किन्तु क्योंकि कपालधारी की भार्य हूं इसलिए वास्तव में मुझको नहीं बुलाया गया है वह सती अत्यंत क्रोधित हो गई थी जो कि कोप उसे अपने पिता दक्ष के ऊपर उनको हुआ था उस अवसर पर उनका मुख और नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे उसी समय में श्री सतीजी ने साप द्वारा दक्ष प्रजापति को दग्ध करने के लिए गमन किया यद्यपि वह सती क्रोध में आविष्ट थी तो भी इस पूर्व समय को उसने स्मरण किया था मन में ऐसा निश्चय करके उस समय में सती ने शाप नहीं दिया था क्योंकि मैंने पहले दृढ़ प्रतिज्ञा की है मेरी अवज्ञा होने पर मैं फिर निश्चय ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूँगा जिस समय दक्ष ने की इच्छा करने वाले होते हुए बहुत समय तक मेरा اشتवन किया था उसी समय में मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उसको शाप नहीं दूँगा इसके अनंतर अपने नित्य स्वरूप का उस देवी ने चिंतन करके अत्यंत उग्र और जगत से परिपूर्ण का स्मरण किया था उस सती ने हरि की योग निद्रा नाम वाले पूर्व स्वरूप का स्मरण करते हुई। उस समय में दक्ष की पुत्री ने मन के द्वारा इस प्रकार से चिंतन किया था ब्रह्मा के द्वारा उदित दक्ष प्रजापति ने जिसके लिए मेरी की थी वह कुछ भी नहीं जाना था और भगवान शंकर भी पुत्रवान नहीं हुए थे इस समय में देवगण का एक ही कार्य संपन्न हुआ था कि भगवान शंकर मेरे लिए स्त्री में अनुराग करने वाले हो गए थे मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी शंभू के अनुराग की वृद्धि करने के लिए समर्थ नहीं था ना कोई होगा क्योंकि अन्य किसी को भी शंकर ग्रहण नहीं करेंगे तो भी मैं पूर्व योजित समय से पूर्व ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगी और जगत की भलाई के लिए फिर गिरी अर्थात हिमवान में अपना प्रादुर्भाव करूंगी। पूर्व काल में हिमवान के सुरम में एवं देवों के ग्रह के सदृश प्रस्त में शंभु ने प्रीति से संयुक्त मेरे साथ रमण करने को बहुत समय तक मुझसे प्रेम किया था वहाँ पर जो मैनका देवी है वह सुंदर अंगों वाली और व्रत का समाचारण करने वाली है वह परम सुशीला और पुर की स्त्रियों में अत्युतमा है जो कि पार्वती के गण हैं उनमें श्रेष्ठ है उसमें मेरे साथ एक माता की भांति चेष्टा की थी जो कि सभी कर्मों से यथोचित थी उसमें मेरा अनुराग हो गया था और वह अनुराग ऐसा ही था कि वही मेरी माता होगी पर्वतीय कन्याओं के साथ में बचपन की क्रीड़ाएं चिरकाल पर्यंत कर करके मेनका की उत्तम प्रसन्नता को उत्पन्न करूंगी मैं फिर भगवान शंभु की अत्यंत प्यारी जाया पत्नी होंगी फिर मैं उनके उपाय से बिना किसी संशय के देवों कार्यों को करूंगी इस प्रकार से चिंतन करते हुए वह फिर पोप से समावर्त हो गई थी वहां पर क्रोध से लाल नेत्रों वाली उस समय में अपनी शरीर को योग के द्वारा समस्त द्वारों को आवर्त करके मस्तक तक कर दिया था उस महान स्पोट ने उस सती की प्राण वायु आत्मा के दशम द्वार पर निर्भेदन करके बाहर चली गई थी सब ऋ उसको देखकर आकाश में स्थित उन्होंने हाहाकार किया था वे शोक से व्याकुल नेत्र हो गए थे इसके अनंतर सती के बहन की पुत्री वहां पर सती को मृत देखकर शोक से पुनः विजियानिरोधन किया हा सती तुम कहां गई हा सती आपको क्या हुआ हा मौसी इस प्रकार का उस समय में महान करंदन का शब्द हो गया था हे सती अप्रिय के श्रवण करने से ही तुमने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है अब मैं ऐसे सुद्रण विप्रिय को देखकर कैसे जीवित रहूं उस समय में अपने हाथ से सती के मुख का बार-बार मार्जन करते हुए उसने करुणापूर्वक विलाप करती हुई। सती के मुख को सूंगा था वह अपने नेत्रों से निकलते हुए जलो से उस सती के हृदय और मुख का संचन करती हुई, हाथों से उसके केसों को उल्लासित करके बार-बार मुख को देख रही थी ऊपर और नीचे की ओर कंपित सिर वाली शोक से व्याकुल इंद्रियों से समन में पांचों अंगलियों से अपने वृक्ष स्थल और सिर को पीट रही थी उस विजयाने अश्रुओं से युक्त कंठ वाली होती हुई यह वचन कहा था माता वीरणी तेरे मरण का श्रवण करके शोक से करषित हो जाएंगी वह माता कैसे प्राणों को धारण करने वाली होगी वह तो तुरंत ही जीवन को त्याग देगी उसके द्वारा क्रूर कर्म करने वाले आपके पिता कैसे होंगे आपको मृत सुनकर कोई ऐसे अपना जीवन धारण करेगा आपके प्रति निश्चय ही अपने कर्मों का विचंतन करके उस समय शोक से व्याकुल दक्ष ने यह बहुत ही क्रूर एवं करम कठोर किए थे और ज्ञान से हीन व आयोजन करने वाला होकर वैसे कर्म करने में प्रवृत्त हो रहे थे क्योंकि वह श्रद्धा से रहित और बुद्धि का त्याग कर देने वाले हैं हां माता बालक की भात रुदन करते हुए मुझे कुछ उत्तर तो दो भक्ति से दया शून्य में सूक्ष्म से अपने प्राण सल्ल के ही समान धारण कर रही हूं हे माता क्या किसी समय में संभू के द्वारा भेद का स्मरण कर रही हो आपका वही सचन चच्छु मुख और से सभी हैं इन सबके के सभी विब्रम इस समय में कहां चले गए हैं और आपका वह हासित भी कहाँ चला गया है हे भगवान शंभु आपके विब्रमो से हीन से युक्त नेत्रों से वाले मंद हाथ से रहित आपके मुख को देखकर कैसे सहन करेंगे, हे माता, आपके बिना हर के आश्रम में समागत हुओं को बार-बार सुधा के तुल्य, सुब्रत बाग के को कौन कहेंगे, बांधवों में श्रद्धा वाले और पति के भावों के बस में अनगमन करने वाली सुलक्षणों से पूर्ण उसके समान अब कौन होगी, श्री सती के देह का त्याग करना, हे देवी अब आपके बिना देवेश्वर शंभु शोक से उपरत चेतना वाले होकर दुखित आत्मा से युक्त निरुत्साह और चेष्टा सहित हो जाएंगे इस रीति से विशेष रूप से दुखित होकर सती के प्रति विलाप करते हुए विजया सती को मृत देखकर अत्यधिक शोक से आहत हो गई वह ऊपर की ओर भुजाओं को किए हुए विशेष करंदन करती कंप से संयुक्त होती हुई भूमि पर गिर गई थी